श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग जन्मभूमि दर्शन कर उस समय, उस समय विषय में श्री रामकृष्ण देव को कहां तक सफलता प्राप्त हुई थी? रूप से निर्धारित होने के कभी किसी कार्य की उपेक्षा करना या उसे अधूरा छोड़ रखना श्री रामकृष्ण देव के स्वभाव विरुद्ध था अतः इस विषय में भी वैसा ही हुआ था यह लोक तथा परलोक संबंधी सभी विषयों में उनके प्रति सम्पूर्णतया निर्भरशील बालिका पत्नी को शिक्षा देने में अग्रसर हो उस विषय को अधूरा छोड़कर वे निवृत्त नहीं हुए थे देवता गुरु तथा अतिथि आदि की सेवा एवं घरेलू कार्यों में जिससे वे दक्ष बन सके अर्थ का सदव्य कर सके तथा सर्वोपरि ईश्वर में सर्वस्व समर्पण कर देशकाल तथा पात्रानुसार सबके साथ उचित आचरण करने की योग्यता प्राप्त कर सके इन विषयों की ओर तभी से उनका विशेष ध्यान था अखंड ब्रह्मचर्य संपन्न अपने आदर्श जीवन को सामने रखकर पूर्वोक्त रूप से शिक्षा प्रदान करने का परिणाम कहाँ तक तथा किस प्रकार हुआ था हमने अन्यत्र इसका आभास प्रदान किया है अतः यहाँ पर संक्षेप में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि श्री रामकृष्ण देव के कामगंध विवर्जित विशुद्ध प्रेम को प्राप्त कर सर्वथा परित्रृप्त हो श्री मां साक्षात इष्ट के रूप में श्री राम कृष्ण देव के आजीवन पूजन तथा उनके श्रीचरणों का अनुसरण कर अपने जीवन का निर्माण करने में समर्थ हुई थी पत्नी के प्रति कर्तव्य पालन में तत्पर श्री राम कृष्ण देव को यथार्थ रूप से समझना उस समय भैरवी ब्राह्मणी के लिए बहुधा संभव न हो सका था श्रीमद तोतापुरी जी के संस्पर्श में आकर श्री रामकृष्ण देव के सन्यास लेते समय उन्होंने उस कार्य से उनको विरत करने का प्रयास किया था उनको ऐसा प्रतीत हुआ था कि सन्यासी बनकर अद्वैत तत्व के साधन में अग्रसर होने पर श्री रामकृष्ण देव के हृदय से ईश्वर प्रेम समूल विनष्ट हो जाएगा इस तरह की ही कोई आशंका इस समय भी उनके मन में उदित हुई थी उन्होंने संभवतः यह सोचा होगा कि अपनी पत्नी के साथ इस प्रकार घनिष्ठ रूप से मिलने के फलस्वरूप श्री देव के ब्रह्मचर्य को हानि पहुँच सकती है किंतु श्री देव पहले की तरह अब की बार भी ब्राह्मणी के उपदेशानुसार आचरण नहीं कर सके थे अतः निस्संदेह ब्राह्मणी इससे नितांत छुभित हुई थी किंतु इतने ही से वह विषय समाप्त नहीं हो गया उस घटना से उनकी आत्म मर्यादा में धक्का लगने के कारण क्रमशः उनमें अहंकार का उदय हुआ था एवं उसके परिणामस्वरूप कुछ काल के लिए श्री रामकृष्ण देव के प्रति उनकी श्रद्धा कुछ उठती भी गई थी हमने हृदय से सुना है कि कभी कभी स्पष्टतया वे उसको व्यक्त भी कर बैठती थी जैसे किसी व्यक्ति के द्वारा आध्यात्मिक विषय पर उनके समीप कोई प्रश्न किए जाने के पश्चात यदि वह श्री रामकृष्ण देव से उस बात को पूछकर अभिमत जानना चाहता तो ब्राह्मणी उसी समय क्रोधित होकर कहने लगती वह और क्या कहेगा उसे तो मैंने ही ज्ञान प्रदान किया है अथवा सामान्य कारण से तथा कभी कभी बिना कारण ही घर के स्त्रियों पर भी नाराज हो जाती थी फिर भी श्री रामकृष्ण देव उनके इस प्रकार के कथन या व्यवहार से विचलित न होकर उनके प्रति पहले की भांति श्रद्धा भक्ति किया करते थे उनके निर्देशानुसार श्री माँ भी ब्राह्मणी को सास की तरह मानकर भक्ति तथा प्रीति के साथ उनकी सेवा में सदा नियुक्त रहती थी तथा कभी भी उनके किसी कार्य का कथन या प्रतिवाद नहीं करती थी अभिमान अहंकार की वृद्धि होने से विवेकी पुरुष का भी बुद्धि भ्रम हो जाया करता है इसलिए उस अहंकार को पग पग पर प्रतिहत होते देखकर ही मानव को उसके अवश्य विपरीत फल की धारणा होती है तथा उसको परित्याग कर अपने कल्याण साधन करने का उसे अवसर प्राप्त होता है विदुषी राधिका ब्राह्मणी के लिए भी तब ऐसा ही हुआ था अहंकार के वशीभूत हो जहाँ जैसा आचरण करना चाहिए वहाँ उस प्रकार आचरण करने में असमर्थ होकर एक दिन उन्होंने एक महान अनर्थ उपस्थित कर दिया श्रीनिवास साखरी का उल्लेख इससे पहले ही हम कर चुके हैं उच्च जाति में उनका जन्म न होने पर भी भगवत भक्ति में श्रीनिवास अनेक ब्राह्मणों की अपेक्षा श्रेष्ठ थे श्री रघुवीर का प्रसाद ग्रहण करने के निमित्त एक दिन वे श्री कृष्ण देव के समीप उपस्थित हुए भक्त श्रीनिवास के आगमन से श्री रामकृष्ण तथा उनके परिवार के सभी लोग अत्यंत आनंदित हो उठे भक्तिमती ब्राह्मणी भी उनकी श्रद्धा भक्ति देखकर बड़ी प्रसन्न हुई दोपहर तक भक्ति संबंधी विभिन्न चर्चाएं होती रही एवं श्री रघुवीर के भोग के उपरांत श्रीनिवास जी प्रसाद पाने बैठे भोजन करने के पश्चात प्रचलित प्रथा के अनुसार जब वे अपने जूठन उठाने लगे तब ब्राह्मणी ने उन्हें मना किया और कहा हम ही लोग वह कर देंगे ब्राह्मणी के बारंबार इस प्रकार कहने से विवश हो वे मान गए और बाद में अपने घर चले गए समाज प्रबल गाँवों में सामाजिक नियमों की अवहेलना से बहुधा महान क्लेश उपस्थित हो जाता है तथा उसके फल स्वरूप दल बंदी भी होने लगती है उस समय भी प्रायः वही स्थिति उत्पन्न हुई क्योंकि ब्राह्मण की पुत्री होकर भैरवी श्रीनिवास की जूठन साफ करेंगी इस विषय को लेकर श्री देव के दर्शन के निमित्त आई हुई गांव की ब्राह्मण कन्याएं घोर आपत्ति करने लगीं किंतु भैरवी ब्राह्मणी उनकी उस बात को मानने के लिए प्रस्तुत न हुई क्रमशः बात बढ़ने लगी तथा श्री रामकृष्ण देव के भांजे हृदय के कानों तक यह बात पहुंची। साधारण विषय को लेकर इस प्रकार महान अशांति होने की संभावना देखकर हृदय ने ब्राह्मणी को उस कार्य से विरत करना चाह पर उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया फलतः ब्राह्मणी के साथ हृदय का घोर कलह होने लगा हृदय ने उत्तेजित होकर कहा ऐसा करने से तुम्हें हम घर में नहीं रहने देंगे ब्राह्मणी भी शांत होने वाली नहीं थी वे बोली इससे हानि ही क्या होगी शीतला के घर में मनसा सोएगी शीतला के घर में अर्थात शीतला देवी के मंदिर में मनसा सर्पदेवता है ब्राह्मणी ने इस प्रकार क्रोधित सर्प के साथ अपनी तुलना की है घर में न रहने देने से मैं मंदिर में रहूंगी, यही इसका भावार्थ है तब घर के और लोगों ने मध्यस्थ होकर अत्यंत विनम्रता विनम्रतापूर्वक ब्राह्मणी को उस कार्य से निरस्त कर उस विवाद को शांत किया